सवाल पूछना हमारा अधिकार है जवाब पाना हमारा हक हमारा देश हमारे अधिकार टिहरी जिला के एक गांव में एक प्राइमरी स्कूल के अध्यापक महीने में मुश्किल से दस दिन आते थे और बच्चों को मिलने वाली स्कॉलरशिप के पैसे भी उन्होंने नहीं दिए थे गांव वालों ने वहां के अधिकारियों को कई बार शिकायत की आरोप सब ऐसे ही चलता रहा आर की एक वर्कशॉप के बाद सेकेंडरी स्कूल के एक विद्यार्थी महावीर ने एक आरटीआई दायर की ये जानने के लिए कि प्राइमरी स्कूल का कार्य किस तरह चलता है और प्राइमरी स्कूल के अध्यापक को कितने दिन स्कूल आना होता है आरटीआई दायर होने के बाद बारह शिक्षा अधिकारी गांव आए और कहा गया कि बच्चे आरटीआई दायर नहीं कर सकते जिस पर बच्चों ने बेहद अकलमंदी दिखाते हुए इस बात को लिखित में मांगा बच्चों के इस रवैये को देखते हुए अधिकारियों को कार्रवाई करनी पड़ी और उसके बाद ऐसी अध्यापक स्कूल में नियमित रूप से भी आने लगे और स्कॉलरशिप के पैसे भी बच्चों को मिल गए अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट